श्री रामकृष्ण भक्त मालिका स्वामी त्रिगुणातीतानंद इसी समय की एक घटना से स्वामी त्रिगुणातीत के सदवंश सुलभ सरल और मधुर व्यवहार की झलक मिलती है काली कृष्ण महाराज स्वामी विरजानंद का मठ में सम्मिलित होने पर एक दिन उनके दादा उन्हें घर लौटा ले जाने के लिए आए परंतु स्वामी त्रिगुणातीत ने जिस तरह उन्हें आसन तम्बाकू आदि प्रदान किया तथा मधुर वार्तालाप से संतुष्ट किया उससे वे समझ गए कि उनका नाती साधु स्वभाव के युवकों के ही साथ रह रहा है इससे उनके मन का संताप दूर हुआ और वे शांतिपूर्वक घर लौट गए त्रिव्राती महाराज की तीर्थ भ्रमण की इच्छा तब भी पूरी नहीं हुई थी अतः कुछ वर्ष बाद अट्ठारह सौ ईस्वी में वे तिब्बत के लद्दाख कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए निकले इस दुर्गम पथ पर उन्हें अनेक विपत्तियों का सामना करना पड़ा था और कई घटनाओं में तो केवल दैव बल से ही उनकी रक्षा हुई थी एक दिन रास्ता चलते चलते ठीक संध्या समय वे एक प्रखर वेग से बहने वाली विस्तृत पहाड़ी नदी के तट पर पहुंचे उन्होंने देखा कि पार जाने के लिए केवल एक पुराना बांध है पर वह भी बीच बीच में टूटा हुआ है चांदनी के उजाले में किसी प्रकार उसी पर से पार हो जाने के विचार से वे आगे बढ़े और टूटे स्थानों को कूद कर लाँगते हुए चलने लगे इस प्रकार चलते हुए वे बांध के बीच तक ही पहुँचे थे कि अचानक काले बादल ने चंद्रमा को पूर्ण रूप से ढक लिया और चारों ओर अमावस्या के समान घटा टोप अंधेरा छा गया इस घोर अंधकार में बांध पर एक कदम भी आगे बढ़ने का अर्थ था अवश्य भावी मृत्यु त्रिगुणातीत जी किम कर्तव्य विमूढ़ हो चुपचाप खड़े रहे और मन ही मन ठाकुर का नाम जपने लगे अचानक उन्हें सुन पड़ा मानो कोई कह रहा है मेरे पीछे पीछे आओ बिना कुछ समझे बूझे ही वे यंत्रव चलने लगे और देखते ही देखते नदी के दूसरे तट पर पहुंच गए इतने में वह काला बादल हट गया और चांदनी पुनः चारों ओर छिटक गई परंतु फिर भी नदी के तट पर उन्हें किसी आदमी का नामो निशान तक नहीं दिख पड़ा एक बार और पहाड़ी इलाके में चलते हुए एक दिन वे एक गांव में पहुंचे गांव के निकट ही एक बहुत पुराना तथा जीर्ण मंदिर था मंदिर के सामने चारों ओर दीवार से घिरा एक छोटा सा प्रांगण था लोगों ने उन्हें बताया कि सूर्यास्त के बाद इस मंदिर का दरवाजा बंद कर दिया जाता है क्योंकि रात में वहां न जाने कहां से झुंड के झुंड मच्छर आ जाते हैं और यदि कोई मंदिर में रह जाए तो उसकी जान ही खतरे में पड़ जाती है इस अद्भुत बात की सत्यता को परखने के लिए त्रिनातीत जी ग्रामवासियों के मना करने पर भी सूर्यास्त के समय मंदिर में प्रविष्ट हुए तदुपरांत सतमुची काले मेघ के समान मच्छरों के झुंड ने आकर उन पर आक्रमण कर दिया वे कंबल ओढकर ज़मीन पर लौटने लगे तथा ठाकुर का स्मरण करने लगे इस तरह उन्होंने सारी रात बिना निद्रा के ही बिता दी कैलाश मानसरोवर तथा लद्दाख से लौटने के बाद वे प्रायः कलकत्ते में ही रहा करते थे क्योंकि पहले तो उन्हें बुखार आ गया था फिर उन पर ठाकुर के उत्सव के आयोजन का भार आ पड़ा और तदुपरान्त उन्हें उद्बोधन पत्रिका के प्रकाशन के प्रयास में लगना पड़ा पत्रिका प्रकाशन के प्रयास का संवाद पाकर आनंदित हो स्वामी जी ने अमेरिका से स्वामी ब्रह्मानंद को लिखा था शारदा क्या बंगला में पत्रिका निकालने की बात कह रहा है उसकी खूब सहायता करना वह कार्य उत्तम ही है वे उन्हें द्रव्य आदि से भी सहायता करने को तैयार थे परंतु पत्रिका का प्रकाशन तत्काल ही संभव नहीं हो सका वह कुछ वर्ष बाद निकली कलकत्ते में रहने के इस सुयोग का उपयोग करते हुए त्रिघुणातीत महाराज विविध स्थानों पर क्रमबद्ध रूप से गीता उपनिषद आदि प्रवचन किया करते थे और सामयिक पत्रिकाओं में लेख आदि भी लिखते थे इंडियन मिरर के दिनांक 22 बारह अट्ठारह ईस्वी के अंक से उनके तिब्बत भ्रमण की कहानी धारावाहिक रूप में प्रकाशित हुई थी साथ ही नवयुवकों के चरित्र गठन के लिए कलकत्ते के तीन मोहल्लों में तीन ब्रह्मचर्य केंद्रों की स्थापना करके वे उन्हें सन्मार्ग पर परिचालित किया करते थे समय का अभाव होते हुए भी वे काफ़ी पठन पाठन किया करते थे अतः सजा कर रखने के लिए समय न रहने के कारण उनके बिस्तर के चारों ओर बहुत शास्त्र ग्रंथों का ढेर लग जाया करता था